श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग गुरुभाव से मथुरा नाथ पर कृपा श्री रामकृष्ण देव के कथन तथा स्पर्श की अद्भुत शक्ति कहने की बात नहीं श्री रामकृष्ण देव के स्पर्श तथा कथन में ऐसी एक अद्भुत मोहिनी शक्ति विद्यमान थी जिसका वर्णन करना कठिन है प्रायः यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति विरुद्ध मत अवलंबन कर किसी विषय में उनके साथ बहुत जोर शोर से तर्क कर रहा है उनके सिद्धांत को वह किसी भी तरह मान नहीं रहा है उस समय श्री राम कृष्ण देव चतुराई से ज्यों ही उसके अंग को स्पर्श कर देते तत्काल ही उसकी विचारधारा एकदम बदल जाती थी एवं उसी समय वह श्री राम कृष्ण देव के कथन या सिद्धांत को पूर्णतया स्वीकार कर अपनी बात का उपसंहार कर लिया करता था इस संबंध में हम लोगों में से किसी किसी के समीप उन्होंने यह कहा भी था वार्तालाप करते समय मैं क्यों इस तरह स्पर्श करता हूं, जानते हो जिस शक्ति के बल पर उसके अंदर वह दुराग्रह बना रहता है उसका हास रास हो जाए तथा वह यथार्थ सत्य को ठीक ठीक हृदयंगम कर सके इस तरह स्पर्श मात्र से यथार्थ सत्य की उपलब्धि करने के बाधक रूप दूसरों की शक्तियों को अपने अंदर आकृष्ट कर उन शक्तियों के प्रभाव को घटा देने या सजा के लिए उन्हें एकदम हरण कर लेने के अनेक दृष्टांत उनके जीवन में हमें देखने तथा सुनने को मिले हैं हमने देखा है कि दूसरों के मुंह से निकली हुई जिन बातों से किसी के हृदय में कोई भावोद्दीपन नहीं होता था उनके श्रीमुख निश्चित उन्हीं बातों से मानव हृदय पर ऐसा प्रचंड प्रभाव होता था कि उसी क्षण से श्रोता के जीवन की गति बदल जाती थी इन बातों को फिर कभी हम विस्तारपूर्वक पाठकों से कहने का प्रयत्न करेंगे अब हम मथुर बाबू की चर्चा करते हैं श्री रामकृष्ण देव के कथन तथा स्पर्श से मथुर बाबू क्रमशः स्वस्थ हुए उनके उस स्वस्थ होने में श्री रामकृष्ण देव की इच्छा तथा स्पर्श से उन्हें कोई दिव्य दर्शनादि प्राप्त हुआ था या नहीं हम कह नहीं सकते परंतु मालूम होता है कि हुआ होगा श्री जगदम्बा की मूर्ति उनके हृदय कंदरा को अपूर्व रूप से आलोकित कर विद्यमान है यह देखकर ही उनका आनंद और भी सौगुना वर्धित हो गया एवं उसके फलस्वरूप बाह्य प्रतिमा की नित्य पूजा के निमित्त उनके हृदय में जो आग्रह उत्पन्न हुआ था वह घट चुका था जो यथार्थ गुरु होते हैं वे इसी तरह उच्चतर लक्ष्य की उज्ज्वल किरणों की ओर शिष्य की दृष्टि को आकृष्ट कर देते हैं इसीलिए उस समय निम्न कोटि के भाव तथा दर्शनादि अपने आप उसके मन से दूर हट जाते हैं की श्रद्धा भक्ति हमारी दृष्टि में अद्भुत प्रतीत होने पर भी यह निश्चित है कि देव की विभिन्न प्रकार से परखने के फलस्वरूप ही उसका उद्भव हुआ था उन्होंने धन देकर सुंदरी रमड़ी लाकर अपने तथा अपने घर के सब लोगों पर पूर्ण प्रभुता प्रदान कर श्री राम कृष्ण देव के आत्मीय वर्ग जैसे हृदय आदि के लिए प्रचुर अर्थ व्यय कर सभी प्रकार से श्री राम कृष्ण देव को परखने के बाद यह अनुभव किया था कि साधारण व्यक्तियों की तरह सांसारिक किसी भी वस्तु के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं है उनके सूक्ष्म दृष्टि के सम्म बाहरी भावभक्ति का प्रकट आवरण अधिक देर तक टिक नहीं पाता है किंतु नर हत्यादि दुष्कर्म करने के पश्चात भी यदि कोई छल कपट त्याग कर एवं सरल बनकर उनका शरणागत होता है तब वे उसके समस्त अपराधों को क्षमा करते हुए प्यार से उसको अंगीकार कर लेते हैं तथा नित्य प्रति उच्च लक्ष्य को पहचानने तथा प्राप्त करने की उसे शक्ति प्रदान करते हैं एवं पता नहीं किस अद्भुत शक्ति के प्रभाव से उसके लिए असंभव भी संभव हो उठता है श्री रामकृष्ण देव के साथ रहकर तथा भाव समाधि में उन्हें असीम आनंदानुभव करते हुए देखकर ऋषि मथुर बाबू के हृदय में भी किसी समय एक बार यह इच्छा हुई कि देखें यह है क्या बात एक बार इसका अनुभव करना ही चाहिए उनकी उस समय यह दृढ़ धारणा हो चुकी थी कि इच्छा मात्र से ही बाबा उस स्थिति को प्राप्त करा सकते हैं क्योंकि चाहे शिव कहो या काली भगवान कहो या कृष्ण अथवा राम स्वयं ही तो वे सब कुछ हैं फिर चिंता ही किस बात की है उनके लिए कृपा पूर्वक किसी व्यक्ति को अपनी किसी मूर्ति का दर्शन कराना क्या कोई विचित्र बात है यथार्थतः यह कोई कम आश्चर्य का विषय नहीं है श्री राम कृष्ण देव के दर्शन करने के बाद जो भी घनिष्ठ रूप से उनके साथ मिला करते थे उन सभी व्यक्तियों के हृदय में इस प्रकार की धारणा उत्पन्न हो जाती थी सभी यह समझा करते थे कि उनकी इच्छा से असंभव भी संभव हो सकता है यदि वे चाहें तो इच्छा मात्र से ही धर्म जगत के समूचे सत्यों की उपलब्धि किसी भी व्यक्ति को करा सकते हैं आध्यात्मिक शक्ति तथा अपने पवित्र चरित्र के बल पर एक व्यक्ति के अंदर भी इस प्रकार के भावों का संचार करना कठिन है अनेक व्यक्तियों का तो कहना ही क्या एकमात्र अवतार पुरुषों द्वारा ही यह संभव है उनके अवतारत्व के विशिष्ट प्रमाणों में से यह कोई सामान्य प्रमाण नहीं है साथ ही इस मिथ्या छल कपट में संसार में उनके नाम से बहुत कुछ धूर्तता हो सकती है यह सोचकर ही वे सब के समक्ष डंके की चोट कह जाते हैं मेरे चले जाने के बाद बहुत से प्रवंचक लोग अपने को अवतार दुर्बल जीवों के रक्षक तथा मुक्ति प्रदाता कहते हुए तुम लोगों के सम्मुख उपस्थित होंगे उनसे तुम सावधान रहना उनकी बातों में न आना